सरा प्रश्न हम प्रमादी लोगों के जीवन में सपने ही सपने हैं पर सपनों का सत्य क्या है क्या प्रमाद रहते उसे हम जान सकते हैं सपने ही सपने हैं ये तुमने मुझे सुन के समझ लिया इतने जल्दी मत मान लेना जानना जरूरी है मानना नहीं मैंने कह दिया और तुमने मान लिया तो काम ना चलेगा उधार हो गई बात तुम्हें ही खोजना पड़ेगा कि सपने हैं बहुत लोग भटक जाते हैं दूसरों की बात मान के क्योंकि मैं लाख कहूं कि सपना है अगर तुम्हें भीतर सच्ची लग रहा है तो तुम मेरी मानते भी रहोगे और चलते भी उसी की दिशा में रहोगे जो तुम्हें सच लग रहा है यही तो उलझन है आदमी की बुद्ध कहते हैं क्रोध पागलपन तुमने सुन लिया इंकार भी ना कर सके और बुद्ध बलशाली है जब वो कहते हैं तो उनके कहने में वजन है जब वो कहते हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व उसका प्रमाण है तुम इंकार भी नहीं कर सकते बुद्ध से तर्क भी नहीं कर सकते और बहुत गहरे में तुम्हारा सोया हुआ बुद्धत्व भी भीतर से हां भरता है कि ठीक है कितना ही तुम झुट अपने भीतर को वो भीतर भी कहता है कि ठीक है संगीतज्ञ कहते हैं कि अगर कोई बड़ा कुशल संगीतज्ञ वीणा बजाए और दूसरी वीणा कमरे में सिर्फ रखी हो तो उसके तार भी झंझाने लगते वो भी जवाब देने लगते वो भी प्रध्वनित होने लगते पुराने दिनों में तो यही कसौटी थी संगीतज्ञ की कि कोई अगर सच में वीणा बजाने में कुशल हो गया है तो वो तभी कुशल माना जाता था जब दूसरे कोने में रखी वीणा जवाब देने लगे तुम्हारी वीणा भर बजाने का सवाल नहीं अगर तुम्हारी वीणा सच में बज रही है तो प्रतिध्वनि उठनी शुरू हो जाएगी शांत कोने में बैठी वीणा से भी क्योंकि वीणा भी ऐसी ही वीणा है सोई है किसी ने छेड़ा नहीं है उसके तारों को लेकिन यह आवाज छेड़ देखी जब बुद्ध की बजती वीणा के पास तुम आते हो या मीरा या चैतन्य की नाचते हुई अपूर्व घटना के पास तुम आते हो तुम्हारे भीतर का बुद्ध भी संवेदित होता है संचालित होता है तुम्हारे भीतर का बुद्ध भी प्रतिध्वनित होता है तो तुम भी भीतर से अनुभव करते हो कि ठीक है और बुद्ध का बल है वो भी कहता है ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में तुम्हारा अपना अनुभव है उसकी बड़ी परत है वो तुमसे कही चली जाती है कि बुद्ध ठीक कहते हैं लेकिन अभी मेरे लिए नहीं ठीक है अंत में पर अभी मैं संसारी आदमी हूं होगा ठीक अखीर में फिर भी कौन जाने तुम बीच में संदेह भी उठाते जाते हो तुम तर्क भी नहीं कर सकते बुद्ध से लड़ भी नहीं सकते और बुद्ध को तुम स्वीकार भी कैसे करो इंकार भी नहीं कर सकते स्वीकार करना भी मुश्किल है इन दोनों के बीच दुविधा में तुम्हारा जीवन हो जाता तब तुम मानते बुद्ध की और करते अपनी तब तुम मानते तो यही हो दीवाल पे लिख लेते हो क्रोध पाप है लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्रोध ही क्रोध लिखा होता है तुम कहते हो ये तो दीवाल पे इसलिए लिखा है ताकि याद रहे लेकिन जब तुम्हें भीतर ही याद नहीं रहता तो दीवाल पे लिखा हुआ क्या याद आएगा क्या काम पड़ेगा हाँ जब तुम क्रोध ना करोगे तब तुम पढ़ लोगे और पछता लोगे और जब क्रोध आएगा तब तो तुम्हें भीतर की लिखावट भी दिखाई नहीं पड़ती दीवाल को कौन देखेगा जियोगे तुम अपने ही ढंग से मान लोगे बुद्ध की उससे एक अड़चन पैदा होगी एक दुविधा एक द्वंद तुम दोहरे हो जाओगे तुम पाखंडी हो जाओगे कहोगे कुछ करोगे कुछ जो कहोगे उसके विपरीत करोगे जो करोगे उसके विपरीत कहोगे इसलिए तो अगर किसी से सलाह लेनी हो तो ना समझ से ना समझ आदमी भी बड़ी बुद्धिमानी की सलाह दे सकता है अगर तुम किसी मुसीबत में हो किसी से भी पूछ लो जो उस मुसीबत में नहीं है वो तुम्हें ऐसी सलाह देगा कि बुद्ध भी सोचे कि शायद हमसे भी ऐसी सलाह देते न बनती लेकिन जब तुम उस आदमी को मुसीबत में देखोगे तो तुम पाओगे वो तुम्हारा जैसा ही व्यवहार कर रहा है अपनी सलाह अपने ही काम नहीं आती कहाँ भूल हो गई है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें ज्ञान तो सब है हमें मालूम सब है कि क्या ठीक है और क्या गलत है लेकिन ठीक फिर होता क्यों नहीं ठीक होने के लिए कोरा ज्ञान काफी नहीं ठीक होने के लिए ध्यान जरूरी है ज्ञान जरूरी नहीं ज्ञान के बिना भी ठीक हो सकता है ज्ञान के होते भी ठीक ना हो ध्यान चाहिए मैंने कहा कि सपना है तुम्हारी जिंदगी मेरी बात मान मत लेना अन्यथा मुझसे तुम्हें लाभ ना हुआ हानि हो गई मैंने तुम्हारी जिंदगी को बदला नहीं पाखंडी कर दिया तुम रहोगे तो अपने सपने में भी और कहते जाओगे सपना तुम रहोगे तो माया में और माया को गाली देते चले जाओगे तुम देख सकते हो तुम्हारे साधु सन्यासियों को मिल सकते हो वो वही कर रहे जिसको गाली दिए चले जाएंगे स्वाभाविक है यह द्वंद्व क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो शास्त्रों से उधार है वो उन्होंने स्वयं जाना नहीं सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है ज्ञान क्रांति है जिसने जान लिया वो बदल गया अगर जानने के बाद भी न बदलो तो समझना कि जाना ही नहीं यह तो प्रश्न बिल्कुल गलत है कि हम जानते हैं फिर बदलाहट क्यों नहीं होती ये तो असंभव है जिसने जान लिया आग जलाती है वो आग में हाथ ना डालेगा और अगर डालता हो तो सिर्फ एक ही प्रमाण देता है कि उसने सुना होगा किसी से कि आग जलाती है खुद जाना नहीं है खुद तो वो यही जानता है कि आग बड़ी शीतल है और अगर एक आग जला देती तो भी नहीं सीखता क्योंकि वो सोचता है जरूरी थोड़ी कि दूसरी आग भी जलाती हो फिर तीसरी भी आग जिंदगी में हजार रंग हैं आग के एक रंग जला देता है तो दूसरा जलाएगा ये कोई जरूरी थोड़ी है वो प्रयोग करता चला जाता है और धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है आँख से जलने का फिर जलने की पीड़ा भी नहीं होती फिर चमड़ी उसकी इतनी जल चुकी होती कि जलने की संवेदना भी नहीं होती क्रोध का पता भी उन्हीं को चलता है जो अभी नए नए अभ्यास कर रहे हैं जो पुराने अभ्यासी उन्हें क्रोध का कोई पता ही नहीं चलता वो मजे से क्रोध में जीते जैसे नाली का कीड़ा नाली में जीता कुछ पता नहीं चलता तुम तो उनसे कहो भी कि ये क्रोध बुरा है वो कहेंगे कि हम तो बड़े मजे में सच तो यह है उन्हें अगर क्रोध करने का मौका ना मिले तो बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती लफ लगती अगर उन्हें दो चार दिन क्रोध करने का मौका ना मिले तो वो पागल हो जाएंगे वो कुछ ना कुछ उपाय खोज लेंगे वो कहीं ना कहीं कोई झंझट खड़ी कर लेंगे वो किसी न किसी से जाके जूझ जाएंगे तभी उनको थोड़ी राहत मिलेगी वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी मनुष्य जाति लड़ने को आतुर है इसलिए तो हर दस वर्ष में एक महायुद्ध की जरूरत पड़ जाती इतना क्रोध लोग इकट्ठा कर लेते कि फिर छोटे मोटे झगड़े से काम नहीं चलता पति पत्नी के झगड़े से हल नहीं होता वो तो रोज चलता रहता वो तो अभ्यास है फिर कोई महायुद्ध चाहिए जहां सब लपटों में हो जाए जहां विध्वंस करने की पूरी छूट मिल जाए जहां लाखों लोग मारे जाए तब कहीं दस पंद्रह साल के लिए आदमी का मन थोड़ा हल्का होता है तुम सोचते हो हिंदू मुसलमान इसलिए लड़ते हैं कि उनके धर्म अलग अलग हैं तुम गलती में हो तुम सोचते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान इसलिए लड़ते हैं उनकी राजनीति अलग अलग तुम गलती में हो तुम सोचते हो रूस अमेरिका इसलिए लड़ते हैं कि उनका सिद्धांत और शास्त्र अलग अलग है तुम गलती में हो शास्त्र बदल दो सिद्धांत बदल दो धर्म बदल दो लड़ाई जारी रही हिंदू मुसलमान न लड़ेंगे तो गुजराती मराठी लड़ेंगे वो दोनों ही हिंदू हिंदू मुसलमान में लड़ेंगे तो पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से लड़ेगा वो दोनों ही मुसलमान हैं जिन्ना के भूत को भी स्मरण नहीं आता होगा कि ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आता होगा कि कैसे हो रहा है मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं छोड़ो पाकिस्तान दोनों अलग हो गए अब तो अब बांग्लादेश में बंगला मुसलमान ही बंगला मुसलमान की हत्या कर रहा है आदमी हत्या में उत्सुक है बाकी सब बहाने आदमी मारने में उत्सुक है क्योंकि आदमी जीना नहीं जानता आदमी क्रोध के लिए आतुर है क्योंकि आदमी प्रेम की कला भूल गया है आदमी के साज पर प्रेम का ध्यान का नगमा बचता ही नहीं साज ही टूट गया है साज से बस ऐसी आवाजें उठती हैं युद्ध की विध्वंस की एक बात ख्याल रखना पाखंडी मत बन जाना मैं जो कहता हूं उसे मान लेने की जरूरत नहीं है उसे जानने की जरूरत है तुम मेरी मान के आचरण में मत बदलने लगना उसे अन्यथा तुम सदा के लिए भटक जाओगे तुम्हारे धर्मगुरु तुमसे यही कहते हैं कि सुन लिया अब इसे आचरण में लाओ मैं तुमसे कहता हूँ सुन लिया अब इसे जानो आचरण की बकवास मत उठाओ क्योंकि जानने वाले के लिए आचरण अपने आप आ जाता है आचरण छाया है ज्ञान की ज्ञान क्रांति है मैं तुमसे ये नहीं कहता कि आचरण में लाओ ये तो बात ही व्यर्थ है मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ जो तुमने मुझसे सुना समझ मत लेना कि तुमने जान लिया मुझसे तुमने सिर्फ सुना यह एक परिकल्पना है तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें एक कुंजी भी खोज के लिए खोज तुम्हें करनी पड़ेगी ये खजाना नहीं है सिर्फ कुंजी इस कुंजी को तुम खींचे में रखे रहो इससे खजाना ना मिल जाएगा खजाना तुम्हें खोजना पड़ेगा जो मैंने कहा इसको तुम दिशा सूचक संकेत समझो ये मील का पत्थर है जिस जिसपे तीर लगा है कि आगे जाना इस मील के पत्थर को मंजिल मत समझ लेना यात्रा करना और मैं तुमसे कहता हूं यात्रा आचरण की नहीं ज्ञान की क्योंकि जब ज्ञान आता है तो आचरण अपने से आ जाता है जिसने ठीक जान लिया वो ठीक हो जाता है सम्यक बोध सम्यक जीवन की आधारशिला है इसलिए महावीर ने कहा सम्यक ज्ञान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि ठीक ठीक दृष्टि बस पर्याप्त बाकी तो सब विस्तार की बातें हैं लेकिन सस्ता मालूम पड़ता है ये मैंने कहा तुमने मान लिया ये बिल्कुल सरल है तुम्हें कुछ करना ही ना पड़ा तुमने सुन लिया तुम तो शायद ये समझते हो कि सुनने में भी तुम कुछ मुझ पे एहसान कर रहे हो मेरे पास लोग पत्र लिख के भेज देते कि हम आपको इतने दिन से सुन रहे हैं अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ जैसे मेरा कोई कसूर जैसे उन्होंने इतने दिन से सुना है तो बड़ी कृपा की लिख के भेज देते हैं कि हम हजारों मील से चल के आए और अभी तक कुछ नहीं हुआ तुम हजारों मील से चल के आए हो इससे तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया कुछ अभी तक क्यों नहीं हुआ तुम क्या सोचते हो मुझे सुन के ही कुछ हो जाएगा अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया कभी की बदल गई होती तो दुनिया में दो तरह की मूर्ताएं एक मूर्ता कि लोग सोचते हैं सुन लिया सब हो गया पंडित हो जाते दूसरी मूर्ता सुन लिया उसको आचरण में लाने लगे पाखंडी हो जाते सुनो और उसे जानो वो ठीक सूत्र है आचरण की चिंता मत करो और सुनने को जान लिया ऐसा मत मानो तब तुम सम्यक मार्ग पर हो तुम्हारे सपने सपने हैं ऐसा मैं कहता हूं बुद्ध कहते ठीक ही कहते होंगे ऐसा तुम समझो इतनी श्रद्धा रखो कि ठीक कहते होंगे लेकिन खोजना है तुम्हें उनके ठीक का तुम्हें गवाह होना है जब तक तुम उनके गवाह न बन जाओ जब तक तुम भी अपने जीवन के अनुभव से न कह सको कि हां ठीक तब तक जल्दी मत करना और सपने को जानने का एक ही उपाय है कि तुम थोड़े जागो सपने में सपना तो याद नहीं आता सपने में सपना तो पहचान नहीं आता सुबह जाग के पहचान आता है कि रात सपना देखा जब तुम सपना देखते हो तब तो सपना ही सत्य होता है लोग कहते हैं हम कान की सुनी नहीं मानते आंख की देखी मानते मगर आंख की देखी का भी कितना भरोसा है। रोज सपना देखते हो सुबह उठ के पाते हो सब झूठ था ना यहां कान का भरोसा है ना यहां आँख का भरोसा है यहां भरोसा ही नहीं है इसलिए बहुत कदम संभाल संभाल के चलना है सुबह उठ के पता चलता है कि सपना था रात पता नहीं चलता और हजार बार ऐसा हो चुका है हर रात सपना देखा हर सुबह पता चला फिर भी जब तुम सांझ फिर सो जाते हो फिर भूल जाते हो सपने में ही जागना पड़ेगा सपने को देखना पड़ेगा और मजा यह है कि जो जागता है वही देख पाता है कि सपना सपना है और साथ में यह भी कि जैसे ही तुम देख पाते हो सपना सपना है सपना तिरोहित हो जाता है तुम जाग गए फिर सपना हो कैसे सकता है तो उन्होंने ही जाना जो जागे और जिन्होंने जाना और जागे उनका सपना मिट गया तो जागना ही सपने से मुक्त होने की भी कला है सपने को जानने की भी और सपने से मुक्त होने की भी चौथा प्रश्न ए इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के काम के तो रहे हो राम के नहीं थे और जब काम की दुनिया में जब तक निकम्मे ना हो जाओ तब तक राम की दुनिया में गति नहीं होती काम की दुनिया ही तो संसार है काम की दुनिया से जागो तो ही राम की दुनिया की पात्रता उपलब्ध होती और काम की दुनिया में चल चल के किसको क्या मिला रहे हो काम के लेकिन पाया क्या अगर पालिया ही होता है तो मेरे पास ही क्यों आते तब तो मैं तुम्हारे पास आता नहीं काम बहुत काम का सिद्ध नहीं हुआ एक सूफी कथा है गजनी के महमूद के दरबार में एक आदमी आया वो अपने बेटे को साथ लाया था उसने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था बड़े संस्कारों में ढाला था बड़ा परिष्कृत किया था सदा से उसकी यही आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम महमूद के दरबार में हिस्सा हो जाए उसने उसके लिए ही उसे बड़ी मेहनत से तैयार किया था उसे पक्का भरोसा था क्योंकि उसने सभी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी ली थी और जहां जहां जहां जहां उसे पढ़ने लिखने भेजा था गुरु ने बड़े प्रमाण पत्र दिए थे और उसकी बड़ी प्रशंसा की थी वो बड़ा बुद्धिमान युवक था सुंदर था दरबार के योग्य था आशा थी बाप को कि कभी ना कभी वो बड़ा वजीर भी हो जाएगा महमूद से आकर उसने कहा कि मेरे पांच बेटों में ये सबसे ज्यादा सुंदर सबसे ज्यादा स्वस्थ सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ये आपकी दरबार में शोभा पा सकता है आप इसे एक मौका दें और जो भी जाना जा सकता है इसने जान लिया महमूद ने सिर भी ऊपर न उठाया उसने कहा एक साल बाद लाओ सोचा बाप आपने शायद अभी कुछ कमी है क्योंकि सम्राट ने चेहरा भी उठा के न देखा उसे एक साल के लिए और अध्ययन के लिए भेज दिया साल भर के बाद जब वो और अध्ययन करके लौट आया अब अधीन को भी कुछ ना बचा वो आखिरी डिग्री ले आया फिर लेके पहुंचा महमूद ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा ठीक है लेकिन इसकी क्या विशेषता है किस लिए तुम चाहते हो कि दरबार में रहे तो उसके बाप ने कहा ऐसे मैंने सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है सूफी मत के संबंध में जितना बड़ा अब यह जानकार है दूसरा खोजना मुश्किल है यह आपका सूफी सलाहकार होगा रहस्य धर्म के कोई ना कोई जानने वाला दरबार में होना चाहिए नहीं तो दरबार की शोभा नहीं सब हैं आपके दरबार में बड़े कवि हैं बड़े पंडित हैं बड़े भाषाविद हैं कोई सूफी नहीं महमूद ने ठीक एक साल बाद लाओ एक साल बाद फिर लेके उपस्थित हो तो आप तो बाप भी थोड़ा डरने लगा कि तो हर बार एक साल महमूद ने कहा कि ऐसा करो तुम्हारी निष्ठा है तुम सतत पीछे लगे हो इसलिए मुझे भी लगता है कुछ करना जरूरी है तुम हार नहीं गए हो हताश नहीं हो गए हो अब ऐसा करो इस युवक को उसने कहा कि तुम जाओ और किसी सूफी को अपना गुरु मान लो और किसी सूफी को खोज लो जो तुम्हें अपना शिष्य मानने को तैयार हो तुम्हारा गुरु मान लेना काफी नहीं है। कोई गुरु तुम्हें शिष्य भी मानने को तैयार हो फिर साल भर आ जाना वो युवक गया एक गुरु के चरणों में बैठा साल भर बाद बाप उसका लेने आया वो गुरु के चरणों में बैठा था उसने बाप की तरफ देखे ही नहीं बाप ने उसे हिलाया कि ना समझ क्या कर रहा है उठ साल बीत गया फिर दरबार चलना है उसने बाप को कोई जवाब भी ना दिया वो अपने गुरु के पैर दबा रहा था वो पैर ही दबाता रहा बाप ने कहा कि व्यर्थ गया काम से गया निकम्मा सिद्ध हो गया इसलिए हमने तुझे पहले किसी सूफी फकीर के पास नहीं भेजा था हम सूफी पंडितों के पास भेजते रहे ये महमूद ने कहा कि झंझट बता दी कि कोई गुरु खोज और फिर कोई गुरु जो तुझे शिष्य की तरह स्वीकार करे तू सुनता क्यों नहीं क्या तू पागल हो गया कि बहरा हो गया मगर वो युवक चुप ही रहा साल बीत गई बाप दुखी होकर घर लौट गया महमूद ने पुछवाया कि लड़का आया क्यों नहीं बाप ने कहा कि व्यर्थ हो गया निकम्मा साबित हो गया क्षमा करें मेरी भूल थी मैंने पत्थर को हीरा समझा लेकिन महमूद ने अपने वजीरों से कहा कि तैयारी की जाए उस आश्रम में जाना पड़ेगा महमूद खुद आया द्वार पर खड़ा हुआ गुरु लड़के को हाथ से पकड़ के दरवाजे पे लाया और महमूद सोस ने कहा कि अब तुम्हारे ये योग्य है क्योंकि पहले तो ये तुम्हारे पास जाता था अब तुम इसके पास आए बाप की दृष्टि में ये निकम्मा हो गया किसी काम का ना रहा अब ये परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया अगर ये राजी हो और तुम ले जा सको तुम्हारा दरबार शोभायमान होगा ये तुम्हारे दरबार की ज्योति हो जाए कहते मोहम्मद ने बहुत हाथ पैर जोड़े पर उस युवक ने कहा कि अब इन चरणों को छोड़ के कहीं जाना नहीं दरबार मिल गया ठीक पूछते हो तुम कि वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के जरूर किसी न किसी काम के रहे ही हो संसार में सभी काम के आदमी और मेरे पास आके तुम मेरे प्रेम में निकम्मे भी हो गए वो भी सच लेकिन एक ऐसा निकम्मापन भी है जहां राम में प्रवेश शुरू होता है और ध्यान रखना काम के आदमी तो भिखारी है भिक्षा पाथरी हाथ में रहता है कभी भरता नहीं राम के आदमी ही भर जाते हैं एक तो ऐसी घड़ी है जब तुम संसार के पीछे भागते रहते हो दरबारों की तलाश करते हो और हर जगह ठुकराए जाते हो फिर एक ऐसी भी घड़ी है कि दरबार तुम्हारी खोज करना शुरू करते हैं संसार तुम्हारे पीछे आता है और तुम उन्हें ठुकरा देते हो इसको ही मैं सन्यास कहता हूं ऐसी घड़ी को उपलब्ध हो जाना जब साधारण आदमी जिन चीजों को मांगता है चाहता है वो तुम्हारे पीछे आने लगे और तुम्हें उनमें कोई रस न रह जाए संसार पीछे आए और तुम लौट के भी न देखो मेरी दृष्टि में तभी तुम असली काम के हुए जब तुम राम के हुए लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी दुविधा हो और लगता हो कि तो सिर्फ निकम्मे हो गए राम के तो न हुए तो लौट जाओ अभी कुछ बिगड़ा नहीं थोड़े बहुत दिन में वापस संसार के काम के हो जाओगे अभी बात बिल्कुल नहीं बिगड़ गई बिल्कुल बिगड़ गई होती तो यह सवाल ही तुमने ना पूछा होता अभी कुछ ना कुछ संसार में पैर है भूल गए हो थोड़े दिन में वापस सीख लोगे पुरानी आदत फिर से सजीव हो जाएगी या तो लौट जाओ या पूरे डूब जाओ बीच में मत खड़े रहो करता है तो फिर इसकी तोहीन न कर या तो बेहोश न हो हो तो न फिर होश में आ या तो डूबना है तो पूरी डूब जाओ ये निकम्मा होने का जो पाठ मैं पढ़ा रहा हूं इसमें फिर पूरी तरह हो जाओ यही तो अकर्म है निष्काम है अगर थोड़ी भी शक सुबह मन में हो थोड़ा भी संदेह हो तो जितनी जल्दी भाग सको भाग जाओ दूर निकल सको निकल जाओ क्योंकि ज्यादा देर रुक गए बुरी संगत में तो फिर बिल्कुल सदा के लिए निकम हो जाओ। अगर संसार में थोड़ा भी रस है तो यह बुरी संगत है अगर संसार में कोई रस न रहा तो यह सत्संग है। निकम में होकर काम के हो जाओगे बेहोश होकर एक ऐसे होश को उपलब्ध होगे, जिसको फिर कोई बेहोशी छू नहीं सकती दीवानगी इसके बाद आ ही गया होश और होश भी वो होश कि दीवाना बना दे और होश भी वो होश कि दीवाना बना दे छठवा प्रश्न बुद्ध के सुनने में आप प्रेम क्यों कर जोड़ रहे हैं अकारण नहीं यूं ही नहीं जानबूझकर क्योंकि प्रेम सुनने का फूल है बुद्ध के कहने का ढंग नकारात्मक है जरूरत थी क्योंकि उपनिषदों ने विधायक की बड़ी बात की वेद विधायक के गीत गाते रहे विधायक की चर्चा इतनी हुई कि विधायक शब्द अर्थहीन हो गए जबकि शब्दों का बहुत उपयोग किया जाए तो वे व्यर्थ हो जाते उनकी गहनता उनकी गहराई नष्ट हो जाती उथले ओंठों पर शब्द भी उथले हो जाते, जाते। उपनिषद की विधायकता ब्रह्म के गीत पंडितों के द्वारा सब खराब हो गए फिर ईश्वर की बात करनी दो कौड़ी की बात मालूम होने लगी पंडित गांव गांव गली कूचे कूचे वही बात कर रहा था किराए के आदमी ब्रह्म ज्ञान फैला रहे थे उपनिषद जूठे हो गए थे बुद्ध ने स्वाद बदला इस देश का उन्होंने नकार की भाषा दी। और बड़ा मजा यह है कि उस नकार की भाषा से उन्होंने बड़ी भारी क्रांति खड़ी कर दी उस क्रांति में जो गुजर सके वही साबित उन्होंने किया कि उन्होंने उपनिषद समझा था जो न गुजर सके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो केवल तोते थे क्योंकि जिसने उपनिषद को अनुभव से जाना था वो तो तत्क्षण बुद्ध को समझ गया कि ठीक कह रहे हैं क्योंकि जिसने उपनिषद के ब्रह्म को जाना वो जानना तभी हो सकता है जब कोई भीतर के शून्य से गुजरा हो शून्य के द्वार से जो ना गुजरा वह ब्रह्म के मंदिर में कभी पहुंचा नहीं इसलिए जो पहुंच गया था ब्रह्म के मंदिर में जो सच में ब्राह्मण हो गया था वो तो बुद्ध को तत्काल पहचान लिया बुद्ध के शिष्यों में अधिकतम ब्राह्मण है महाकाश्यप है जिस जैन का जन्म हुआ सारी है मोगलान है सभी ब्राह्मण है महाब्राह्मण है जिन्होंने थोड़ा भी जाना था वो तो बुद्ध के चरणों में झुक गए क्योंकि उपनिषद से तो थोड़ा सा स्वाद मिला था जीवित उपनिषद मौजूद हुआ था तो उन्होंने उपनिषद की फिक्र छोड़ दी जब जिंदा उपनिषद मौजूद हो जब ऋषि खुद लौट आए हो बुद्ध में तब तो कौन किताबों की फिक्र करे लेकिन जो पंडित थे कोरे पंडित थे पोथी पंडित थे कूड़ा करकट -कर इकट्ठा किए थे उपनिषि कंठस्थ था लेकिन उपनिषिद का कोई स्वाद ना लगा था जिनको उपनिषि की शराब का कोई अनुभव ना था उन्होंने कहा ये बुद्ध तो दुश्मन हम तो पूर्ण को मानते हैं ये शून्य की बात कर रहा है, ये तो नष्ट कर देगा बुद्ध ने शून्य की बात करके बड़ी गजब की कसौटी पैदा कर दी चुन लिए लोग उस कसौटी पर जो कस गया वो सही था जो नहीं कसा वो गलत था हिंदू धर्म में जो भी श्रेष्ठ था उन दिनों वो बुद्ध के पास आ गया कूड़ा करकट रह गया बाहर लेकिन जो बात उपनिषद के लिए हो गई थी वही बुद्ध के लिए हो गई एक दिन बुद्ध का शून्य भी धीरे धीरे चर्चित होते होते व्यर्थ हो गया उसमें से पुण्य का भाव ही खो गया वो निपट शून्य रह गया वो केवल दरवाजा रह गया भीतर कोई मंदिर नहीं दरवाजे में सार पार हो जाओ लेकिन कहीं कुछ नहीं शून्य केवल नकार रह गया बुद्ध के लिए विधेय का द्वार था लेकिन बौद्धों के लिए केवल नकार रह गया बौद्ध पंडित पैदा हुए उन्होंने कहा हम उपनिषद से अलग हैं, वेद के हम विरोधी हैं बुद्ध पंडित के विरोधी थे वेद के नहीं बुद्ध जन्मजात ब्राह्मण के विरोधी थे अर्जित ब्राह्मणत्व के नहीं बुद्ध ने ब्राह्मण की नई परिभाषा की थी ब्राह्मण का विरोध नहीं बुद्ध ने वेद को नए अर्थ दिए थे वेद का विरोध नहीं बुद्ध स्वयं प्रमाण थे वेद और उपनिषद के उन्होंने पुनरुज्जीवित किया था सब जो जो खो गया था उसको फिर नया रंग नई नय रौनक दी थी संगीत वही था गीत नया था लयबद्धता वही थी लेकिन शब्द बदल दिए थे फिर वही हुआ जो होना था जैसे उपनिषि पंडित के हाथ में पड़ गया था ऐसे ही बुद्ध का शून्य भी पंडित के हाथ में पड़ गया वो शून्य कोरा शाब्दिक था उस शून्य में कुछ भी न था कोई गहराई न थी वो सिर्फ बकवास था वो तर्क जाल था बड़े तर्क जाल पैदा हुए बुद्ध के पीछे इसलिए मैं दोनों का प्रयोग एक साथ कर रहा हूं पूर्ण को भी पंडित नष्ट कर चुका शून्य को भी पंडित नष्ट कर चुका अब तो एक ही उपाय है कि हम दोनों का एक साथ उपयोग करें शायद पंडित दोनों को एक साथ न पकड़ पाए क्योंकि पंडित को लगेगा ये तो विरोधाभाषी संगति नहीं मेरी बात पंडित को लगेगी विरोधाभासी है कंट्राडिक्टरी है इनकंसिस्टेंट है क्योंकि पंडित का अर्थ है तर्क वो कहेगा या तो कहो पूर्ण तो पक्का कि तुम उपनिषिवादी हो या कहो शून्य तो पक्का कि तुम बुद्धवादी हो मैं कोई वादी नहीं हूं मैंने तो देखा कि शून्य का द्वार पूर्ण के मंदिर में पहुंचा देता है और मैंने देखा कि पूर्ण के मंदिर में जिसे भी जाना हो वो शून्य के द्वार के अतिरिक्त तो और कहीं से जा नहीं सकता तो मेरे लिए शून्य और पूर्ण में विरोध नहीं है शून्य साधन पूर्ण है पूर्ण साध्य दोनों को मैं एक साथ उपयोग कर रहा हूं ताकि पंडित की पकड़ मुझ पे ना बैठ सके जहां जहां संगति है वहां वहां पंडित पकड़ बिठा लेता है सिर्फ असंगत को पंडित नहीं पकड़ पाता इसलिए कुछ चीजें हैं दुनिया में जो पंडित की पकड़ से बाहर रह गई जिससे जेन पंडित की पकड़ के बाहर रह गया क्योंकि असंगत है पंडित लाख उपाय करे तो भी उसे झंझट होती कि इसको बिठाए कैसे तर्क में कैसे बिठाए तो जो तुमसे कह रहा हूं वो जेन वो विरोधाभास है पैराडॉक्स है ताकि पंडित से बच सके सिर्फ पैराडॉक्स पंडित से बच सकता है और कोई नहीं बच सकता बुद्ध नहीं बच सके उपनिषि नहीं बच सके इसलिए मैं बुद्ध के शून्य की चर्चा कर रहा हूं और प्रेम की भी साथ ही साथ तुम्हें अड़चन होती होगी कि बुद्ध में कैसे प्रेम आ रहा है मीरा में आना चाहिए था घबराओ मत जब मीरा की चर्चा करूंगा शून्य को ले ही आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं विरोधाभास ही केवल पंडित की जाल और पंडित की पकड़ से बच सकता है और कोई उपाय नहीं इसी भांति का एक और प्रश्न है बुद्ध ने चार आरी सत्य कहे हैं दुख है दुख के कारण है दुख निरोध है दुख निरोध की अवस्था है आपको सुनकर लगता है कि आप भी आर्य चार आर्य सत्य कहते हैं आनंद है जीवन आनंद का उत्सव है जीवन उत्सव को साधने के उपाय हैं, उत्सव की संभावना है उत्सव की परम दशा है दो बुद्ध पुरुषों के आरी सत्यों में इतना विरोधाभास क्यों एक ही बात है बुद्ध का ढंग नकार है वो कहते हैं दुख है दुख को मिटा दो जो बचेगा उसकी वो बात नहीं करते मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं जो बचेगा उसकी भी बात कर रहा हूं जो बचेगा दुख है बिल्कुल ठीक दुख को मिटा दो तो जो बचेगा वो आनंद है दुख के कारण हैं उनको हटा दो उन कारणों को गिरा दो तो सुख की बुनियाद पड़ जाएगी आनंद की बुनियाद पड़ जाएगी दुख को मिटाने के साधन है आनंद को पाने के साधन है वो एक ही है जो दुख को मिटाने के साधन है वही आनंद को पाने के साधन है जो बीमारी को मिटाने की औषधि है वही स्वास्थ्य को पाने का उपाय है जो अंधेरे को हटाने का ढंग है वही प्रकाश को पाने की व्यवस्था है बुद्ध कहते हैं दुख निरोध की अवस्था है निर्वाण पर दुख निरोध का उपयोग करते हैं ब्रह्म उपलब्धि पूर्ण का आगमन उसका वे उपयोग नहीं करते उनकी मजबूरी थी पंडितों ने खराब कर दिया था उन्हें बहुत सावधान होकर चलना पड़ा एक एक शब्द सोच के उपयोग करना पड़ा मैं जानता हूं उनकी अड़चन कितनी रही होगी क्योंकि आनंद से भरे हुए व्यक्ति को दुख है दुख के कारण है दुख दूर करने के उपाय हैं दुख निरोध की अवस्थिति अवस्था है कैसा मुश्किल पड़ा होगा आनंद से लबालब आनंद की बाढ़ आई हो उसको दुखी दुख की चर्चा करनी पड़ी उपनिषद दुख की चर्चा ही नहीं करते वो कहते हैं ब्रह्म है दुख का कोई बात ही नहीं करते बुद्ध को दुखी दुख की बात करनी पड़ी सुन के कई को तो लगा कि बुद्ध दुखवादी है पश्चिम में यही भ्रांति फैल गई कि बुद्ध निराशावादी है दुखी दुख की बात करते रुग्ण हैं थोड़े बुद्ध से ज्यादा स्वस्थ आदमी कहां हुआ लेकिन बुद्ध की मजबूरी थी उनको निषेध का उपयोग करना पड़ा क्योंकि जैसे ही वो विधेय का उपयोग करते पंडित से डराने लगते वो कहते बिल्कुल ठीक जैसे कि वो जानते बुद्ध ने जब दुख की बात की और दुखी दुख की बात दु� की तो पंडित चौका उसने कहा यह आदमी जान नहीं सकता यह पंडित से बचने की व्यवस्था थी ये पंडित को पास नहीं आने दिया बुद्ध ने पंडित बीमारी है वो मंदिर में आ जाए मंदिर नष्ट हो जाता है और वो पूरी कोशिश करता आने की जब तक कि द्वार पर ही विरोधाभास ना मिल जाए मैं दोनों की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये एक ही बात को कहने के दो ढंग ये दो बातें हैं ही नहीं तुम्हें दो बातें दिखाई पड़ती क्योंकि तुम दुख में खड़े हो तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ता कि दुख से आनंद कैसे जुड़ सकता है तुम अंधेरे में खड़े हो तुम्हें ये दिखाई ही नहीं पड़ सकता कि अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है अंधेरे से तुम प्रकाश को जोड़ ही नहीं पाते कैसे जोड़ोगे प्रकाश तुमने कभी देखा नहीं लेकिन मैंने प्रकाश देखा है और मैं तुमसे कहता हूं कि अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है या प्रकाश का हो जाना अंधेरे का न हो जाना ये दो चीजें नहीं है विरोधाभास नहीं है। अगर साधते हो तो आनंद अगर साधन की पूछते हो तो दुख अगर मंजिल की पूछते हो तो और बात होगी अगर मार्ग की पूछते हो तो और बात होगी और दोनों जरूरी है जो मंजिल से भी ज्यादा जरूरी मार्ग की बात है अगर कोई मुझसे कहे कि उपनिषि और बुद्ध में चुनना है तो मैं किसको चुनूंगा तुम्हारे लिए अगर चुनना हो तो बुद्ध को चुनूंगा मेरे लिए अगर चुनना हो तो उपनिषद को चुनूंगा क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं वो उपनिषद ने कहा है तुम्हें जहां पहुंचना है वह बुद्ध के मार्ग से ही चल के वहां पहुंच सकोगे अगर मंजिल पर पहुंचे वाले लोगों को चुनाव करना हो तो वो उपनिषद को चुनेंगे क्योंकि उपनिषद में जो अभिव्यक्ति है वो मंजिल की है मार्ग पर चलने वालों को अगर चुनना हो तो बुद्ध ही सहारा है क्योंकि भी है। अभी मार्ग की कठिनाइयां अभी स्वास्थ्य की चर्चा और स्वास्थ्य के गीत तुमसे गाए भी क्या जाएंगे तुम बीमार हो अभी प्रकाश के लिए तुम कैसे नाचोगे अभी अंधेरे के सिवाय तुमने कुछ भी नहीं जाना इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा किसी ने पूछा है कि बुद्ध के समय में और भी बड़े चिंतक थे खुद जैन तीर्थंकर महावीर थे प्रकुद्ध का त्यायन था संजय बेलट्ठीपुत्र था मखली गोसाल था अजित के स्कंबल था बड़े विचारक थे बड़े उपलब्ध लोग थे इनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा बुद्ध का जैसा प्रभाव पड़ा किसी का भी ना पड़ा क्या मामला था उन सब ने उपनिषि की भाषा बोली महावीर पूर्ण की बात करते रहे पूर्ण की बात पिटी पिटाई हो चुकी थी पंडित उसे इतना दोहरा चुका था कि उसमें कुछ भी नया न था उसका कोई प्रभाव न पड़ा बुद्ध ने नकार की बात की पूरा पूरब बुद्ध से छा गया बुद्ध पूरब के सूर्य हो गए कुल कारण इतना था कि बुद्ध ने कहने का एक नया ढंग खोजा और बुद्ध ने जो कहा वो मार्ग पर चलने वाले के लिए उपयुक्त था मंजिल पर पहुंच के तो तुम भी नाच लोगे उपनिषद के रहस्य अपने आप खुल जाएंगे लेकिन मंजिल पर पहुंचोगे कैसे बुद्ध ने केवल मार्ग की बात की इसलिए वो कहते हैं दुख है इसे अनुभव करो दुख के कारण है इसे खोजो दुख के कारण को मिटाने के उपाय हैं मैं तुम्हें बताता हूँ और भरोसा रखो कि दुख के पार एक अवस्था है क्योंकि मैं वहां पहुँच गया हूँ दुख निरोध है पूरा नकार है बुद्ध ने अपने को चिकित्सक कहा है कि मैं एक चिकित्सक हूँ एक वैद्य हूँ मैं कोई विचारक नहीं हूँ मैं केवल बीमारी का निदान करता हूँ औषधि बताता हूँ स्वास्थ्य के क्या गीत गाए तुमसे तुम जब स्वस्थ हो जाओगे खुद ही गा लेना लेकिन मैं दोनों बातें कर रहा हूँ क्योंकि बुद्ध का नकार भी अब उतना ही धूल से भर गया जितना कभी उपनिषद का विधेय था बौद्ध पंडितों ने उसे भी खराब कर दिया अब फिर से जरूरत है कि हम उस धूल को झाड़े अगर मैं सिर्फ विधेय की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं हिंदू मैं हिंदू नहीं हूं अगर मैं सिर्फ नकार की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं बौद्ध हूं मैं बौद्ध नहीं हूं मैं सिर्फ मैं ही हूं इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं ताकि तुम मुझे किसी कोठी में न रख पाओ और पंडित की सबसे बड़ी तकलीफ यही है तर्क की सबसे बड़ी अड़चन यही है कि जब तक कोठी न बने तब तक उसकी पकड़ में कोई बात नहीं आती जैसे ही कोठी बनी कि तर्क हिसाब किताब जमा लेता है फिर वो समझ लेता है कि बात क्या है फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती उसके पास सब जमे हुए लेबल लगे वो लेबल लगा देता है बस लेबल लगाने की सुविधा मिली बुद्धि को की बात गई खत्म हुई समाप्त हुई उसके प्राण निकल गए वो नपुंसक हो गई जितनी देर तक हम बचा सकें लेबल लगने से अपने को उतनी देर तक ही हम जीवित होते उतनी देर तक ही विचार में आग होती फिर राख हो जाती आखिरी प्रश्न आपका बोलना खुद किसी शैर वायरी से कम नहीं फिर उसने ये और शैर वायरी यह मीठा मोड़ क्यों कराया बड़ी गैर रहस्य की बात है लेकिन पूछ लिया इसलिए कह देना चाहिए मुल्ला नसरुद्दीन बाहर जा रहा था मैंने उससे कहा बड़े मिया तुम बाहर चले मेरा क्या होगा तुम रहते हो तुम रोज रोज समझदारियाँ करते हो ना नासमझो को समझाने में मैं उनका उपयोग कर लेता हूँ तुम छुट्टी पे जा रहे हो महावीर न हो मूसा न हो मोहम्मद ना हो मनु न हो मेरा काम चल जाए मुल्ला के बिना मेरा काम नहीं चलता मुल्ला ने कहा घबराए मत ये मैंने बहुत सी कविताएँ लिख रखी हैं पोथी ये छोड़े जाता हूं जब तक ना हो इनसे काम चला लू तो जब तक मुल्ला नहीं आया तब तक आज इतना है